श्री श्री चैतन्य चरतावली महात्मा हरिदास जी का गोलोक गमन विनिश्चितम बधा मिथे नचान सिमे हरिमदरा भजन थिहे तिदुस्तरम तरं मैं खूब सोच विचार कर निश्चित रूप से कहता हूँ मेरे वचनों को मिथ्या मत समझना मैं कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ जो लोग श्री श्रीहरि का भजन करते हैं वे कठिनता से पार होने वाले इस असार संसार रूपी समुद्र को पार बात ही बात में तर जाते हैं जिनकी भाग्यवती जिहवा पर श्रीहरि के मधुर नाम सदा विराजमान रहते हैं नाम संकीर्तन के द्वारा जिनके रोम रोम में राम रम गया है जिन्होंने कृष्ण कीर्तन के द्वारा इस कलुषित कलेवर को चिन्हमय बना लिया है वे नाम प्रेमी संत समय समय पर संसार को शिक्षा देने के निमित्त इस अवनी पर अवतरित होकर लोगों के सम्मुख नाम महात्म प्रकट करते हैं वे नित्य सिद्ध और अनुग्रह सृष्टि के जीव होते हैं न उनका जन्म है और न उनकी मृत्यु उनकी कोई जाति नहीं कुटुंब परिवार नहीं वे वर्णाश्रम से परे मत मतान्तरों से रहित और यावत भौतिक पदार्थों से संसर्ग रखने वाले संबंध हैं उन सभी से पृथक ही रहते हैं अपने अलौकिक आचरण के द्वारा संसार को साधन पथ की ओर अग्रसर करने के निमित्त ही उनका अवतरण होता है वे ऊपर से इसी कार्य के निमित्त उतरते हैं और कार्य समाप्त होने पर ऊपर ही चले जाते हैं हम सरसारी लोगों की दृष्टि में उनके जन्म मरण आदि सभी कार्य होते तो से दिखते हैं वे जन्मते भी हैं बढ़ते भी हैं रहते भी हैं खाते पीते तथा उठते बैठते से भी दिखते हैं वृद्ध भी होते हैं और इस पांच भौतिक शरीर को त्याग कर मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं हम करें भी तो क्या करें हमारी बुद्धि ऐसी बनी है वह इन धर्मों से रहित व्यक्ति का अनुमान ही नहीं कर सकती गोल छिद्र में तो गोल ही वस्तु आवेगी यदि तुम उसमें उसी नाप की चौकोनी वस्तु डालोगे तो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ होगा छिद्र की बनावट देख ही उसमें वस्तु डालनी चाहिए इसीलिए कभी न मरने वाले अमर महात्माओं के भी शरीर त्याग का वर्णन किया जाता है वास्तव में तो श्रीदास जी श्री हरिदास जी जैसे तब थे वैसे ही अब भी हैं नामामृत ने उन्हें सदा के लिए जरा व्याधि तथा मरण से रहित बनाकर अमर कर दिया जो अमर हो गया उसकी मृत्यु कैसी उसके लिए शोक कैसा उनकी मृत्यु भी एक प्रकार की लीला है और श्री चैतन्य उन लीला के सुचतुर सूत्रधार हैं वे दुख से रहित होकर भी दुख करते से दिखते हैं ममता मोह से पृथक होने पर भी वे उसमें सने से मालूम पड़ते हैं शोक उद्वेग और संताप से अलग होने पर भी वे शोक युक्त, उद्वेग युक्त और संताप युक्त से दृष्टिगोचर होते हैं उनकी माया वे ही जाने हम तो दर्शक हैं जैसा देख रहे हैं वैसा ही बतावेंगे जैसा सुनेंगे वैसा ही कहेंगे लीला है बनावट है छदम है नाटक है या सत्य है इसे वे ही जाने दोपहर हो चुका था प्रभु का सेवक गोविंद नित्य की भांति महाप्रसाद लेकर हरिदास के पास पहुंचा। रोज वह हरिदास जी को आसन पर बैठे हुए नाम जप करते पाता था उस दिन उसने देखा हरिदास जी सामने के तख्त पर आंख बंद किए हुए लेट रहे हैं उनके श्रीमुख से आप ही आप निकल रहा था हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे गोविंद ने धीरे से कहा हरिदास उठो आज कैसे सुस्ती में पड़े हो कुछ संभ्रम के साथ चौंक कर आँखें खोलते हुए भरराई आवाज में हरिदास जी ने पूछा कौन गोविंद ने कहा कोई नहीं मैं हूँ गोविंद क्यों क्या हाल है पड़े कैसे हो प्रसाद लाया हूँ लो प्रसाद पालो कुछ क्षीण स्वर में हरिदास जी ने कहा प्रसाद लाए हो प्रसाद कैसे पाऊँ गोविंद ने कुछ ममता के स्वर में कहा क्यों क्यों बात क्या है बताओ तो सही तबीयत तो अच्छी है ना हरिदास जी ने फिर उसी प्रकार विषन्नता युक्त वाणी में कहा हाँ तबीयत अच्छी है किंतु आज नाम जबकि संख्या पूरी नहीं हुई बिना संख्या पूरी किए प्रसाद कैसे पाऊँ तुम ले आए हो तो अब प्रसाद का अपमान करते भी नहीं बनता यह कहकर उन्होंने प्रसाद को प्रणाम किया और उसमें से एक कण लेकर मुख में डाल लिया गोविंद चला गया उसने सब हाल महाप्रभु से जाकर कहा दूसरे दिन सदा की भांति समुद्र स्नान करके प्रभु हरिदास जी के आश्रम में गए उस समय भी हरिदास जी जमीन पर पड़े झपकी ले रहे थे पास में ही मिट्टी के करवे में जल भरा रखा था आज आश्रम सदा की भांति झाड़ बुहार नहीं गया था इधर उधर कूड़ा पड़ा था मक्खियाँ भिनक रही थी प्रभु ने आवाज़ देकर पूछा हरिदास जी तबीयत कैसी है शरीर तो स्वस्थ है ना? हरिदास जी ने चौंक कर प्रभु को प्रणाम किया और क्षीण स्वर में कहा शरीर तो स्वस्थ है मन स्वस्थ नहीं है प्रभु ने पूछा क्यों मन को क्या क्लेश है किस बात की चिंता है उसी प्रकार दीनता के स्वर में हरिदास जी ने कहा यही चिंता है प्रभु कि नाम संख्या अब पूरी नहीं होती प्रभु ने ममता के स्वर में कुछ बात पर जोर देते हुए कहा देखो अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो बहुत हट ठीक नहीं होती नाम की संख्या कुछ कम कर दो तुम्हारे लिए क्या संख्या और क्या जप तुम तो नित्य सिद्ध पुरुष हो तुम्हारे सभी कार्य केवल लोक शिक्षण के निमित्त होते हैं हरिदास जी ने कहा प्रभु, अब उतना जप होता ही नहीं स्वतः ही कम हो गया है हाँ मुझे आपके श्रीचरणों में एक निवेदन करना था प्रभु पास में ही एक आसन खींच कर बैठ गए और प्यार से कहने लगे कहो क्या कहना चाहते हो अत्यंत ही दीनता के साथ हरिदास जी ने कहा आपके लक्षणों से मुझे प्रतीत हो गया है कि आप शीघ्र ही लीला समरण करना चाहते हैं प्रभो मेरे श्रीचरणों में यही अंतिम प्रार्थना है कि यह दुख प्रदृश्य मुझे अपनी आँखों से देखना न पड़े प्रभो मेरा हृदय फट जाएगा मैं इस प्रकार हृदय फटकर मृत्यु नहीं चाहता मेरी तो मनोकामना यही है कि नेत्रों के सामने आपकी मनमोहनी मूर्त हो हृदय में आपके सुंदर स्वर्ण वर्ण की सलोनी सूरत हो जिहा पर मधुराती मधुर श्री कृष्ण चैतन्य यह त्रैलोक के पावन नाम हो और आपके चारू चरित्रों का चिंतन करते करते मैं इस नश्वर शरीर को त्याग करूँ यही मेरी साध है यह मेरी उत्कट अभिलाषा है आप स्वतंत्र ईश्वर हैं सब कुछ करने में समर्थ हैं इस भिक्षा को तो आप अवश्य मुझे दे ही दे ही दे दें प्रभु ने डबड़बाई आँखों से कहा ठाकुर हरिदास मालूम पड़ता है अब तुम लीला स्मरण करना चाहते हो देखो यह बात ठीक नहीं पूरी में मेरा और कौन है तुम्हारी ही संगति से तो यहाँ पड़ा हुआ हूँ हम तुम साथ ही रहें साथ ही संकीर्तन किया अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे यह ठीक नहीं है धीरे धीरे खिसक कर प्रभु के पैरों में मस्तक रगड़ते हुए हरिदास कहने लगे प्रभो ऐसी बात फिर कभी आप अपने श्रीमुख से निकालें मेरा जन्म म्लिक्ष कुल में हुआ जन्म का अनाथ अनपढ़ और अनाश्रित संसार से तिरस्कृत और हीन कर्मों के कारण अत्यंत ही अधहम तेज पर भी आपने मुझे अपनाया नरक से लेकर स्वर्ग में बिठाया बड़े बड़े स्रोती ब्राह्मणों सम्मान कराया थैडो के पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र का देव दुर्लभ वास प्रदान किया प्रभु इस दिन कंगाल को रंग से चक्रवर्ती बना दिया यह आपकी ही सामर्थ्य है आप करनी न करनी सभी कुछ कर सकते हैं आपकी महिमा का पार कौन पा सकता है मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने मनोवांचित वरदान को दीजिए प्रभु ने गदगद कण से कहा हरिदास तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध करने की भला सामर्थ्य ही किसकी है जिसमें तुम्हें सुख हो वही करो प्रभु इतना कहकर अपने स्थान को चले गए महाप्रभु ने गोविंद से कह दिया कि हरिदास की खूब देख रेख कर रखो अब वे इस पांच भौतिक शरीर को छोड़ना चाहते हैं गोविंद प्रसाद लेकर रोज जाता था किंतु हरिदास जी की भूख तो अब समाप्त हो गई फूटे हुए फोड़े में पुलटिस बांधने से लाभ ही क्या छिद्र हुए घड़े में जल रखने से प्रयोजन ही क्या? उसमें अब जल सुरक्षित न रहेगा महाप्रभु नित्य हरिदास जी को देखने जाया करते थे एक दिन उन्होंने देखा हरिदास जी के शरीर की दशा अत्यंत ही सोचनी है वे उसी समय अपने आश्रम पर गए और उसी समय गोविंद के द्वारा अपने सभी अंतरंग भक्तों को बुलाया सबके आ जाने पर प्रभु उन्हें सांस लिए हुए हरिदास जी के आश्रम में जा पहुँचे हरिदास जी पृथ्वी पर पड़े हुए धीरे धीरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे इस महामंत्र का जप कर रहे थे प्रभु ने पूछा क्यों हरिदास कहो क्या हाल है सब आनंद है प्रभु कहकर हरिदास ने कष्ट के साथ करवट बदली महाप्रभु उनके मस्तक पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगे राय रामानंद भट्टाचार्य स्वरूप दामोदर वक्रेश्वर पंडित गदाधर गोस्वामी काशिश्वर जगदानंद पंडित आदि सभी अंतरंग भक्त हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए धीरे धीरे भक्तों ने संकीर्तन आरंभ किया भट्टाचार्य जोश में आकर उठ खड़े हुए और जोरों से नृत्य करने लगे अब तो सभी भक्त उठकर और हरिदास जी को घेर जोरों के साथ गाने बजाने और नाचने लगे संकीर्तन की कर्णप्रिय ध्वनि सुनकर सैकड़ों आदमी वहाँ एकत्रित हो गए कुछ क्षण के अन्तर प्रभु ने संकीर्तन बंद करा दिया भक्तों के सहित हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए प्रभु के दोनों कमल के समान नेत्रों में जल भरा हुआ था कंठ शोक के कारण गदगद हो रहा था उन्होंने कष्ट के साथ धीरे धीरे रामानंद तथा सार्भौम आदि भक्तों से कहना प्रारम्भ किया हरिदास जी के भक्तिभाव का बखान सहस्त्र मुख वाले शेष नाग जी भी अनंत वर्षों से नहीं कर सकते इनकी सहिष्णुता जागरूकता तितिक्षा और भगवन नाम में अनन्य भाव से निष्ठा आदि सभी बातें परम आदर्श और अनुकरणीय है इनका जैसा वैराग्य था वैसा सभी मनुष्यों में नहीं हो सकता कोटि कोटि पुरुषों में कहीं खोजने में किसी से मिल सके तो मिले नहीं तो इन्होंने अपना आचरण असंभवशा ही बना दिया होगा यह कह कहकर प्रभु बेतों की घटना वेश्या की घटना नाग की घटना तथा तो इनके संबंध की और प्रलोभन संबंधी दैव घटनाओं का वर्णन करने लगे सभी भक्त इनके अनुपमेय गुणों को सुनकर इनके पैरों के धूल को मस्तक पर मलने लगे उसी समय बड़े कष्ट से हरिदास जी ने प्रभु को सामने आने का संकेत किया भक्त वस्तुल चैतन्य उन महापुरुष के सामने बैठ गए अब तक उनकी आंखें बंद थी अब उन्होंने दोनों आंखों को खोल लिया और बिना पलक मारे अनिमेष भाव से वे प्रभु के श्रीमुख की ओर निहालने लगे मानो वे अपने दोनों बड़े बड़े नेत्रों द्वारा महाप्रभु के मनोहर मुखारविंद के मकरंद का तन्मयता के साथ पान कर रहे हों उनके दृष्टि महाप्रभु के श्रीमुख की ओर से क्षण भर्व को भी इधर उधर हटती नहीं थी सभी मौन थे चारों ओर निरवता और, और स्तब्धता छाई हुई थी हरिदास ये अत्यंत ही पिपासु की तरह प्रभु की मकरंद माधुरी को पी रहे थे अब उन्होंने पास में बैठे हुए भक्तों को धीरे धीरे पद धूलि उठाकर अपने काँपते हुए हाथों से शरीर पर मरी उनकी दोनों आँखों की कोरों में से अंशुओं के बूँदे निकल निकलकर कर में विलीन होती जाती थी मानो हुए नीचे के लोक में हरिदास विजयोत्सव का संवाद देने जा रही हों, उनकी आँखों के पलक गिरते नहीं थे जीवा से धीरे धीरे श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य इन नामों का उच्चारण कर रहे थे देखते ही देखते उनके प्राण पखेड़ू इस जीर्ण शीर्ण कलेवर को परित्याग करके न जाने किस लोक की ओर चले गए उनकी आँखें खुली की खुली ही रह गई उनके पलक फिर गिरे नहीं मेन की तरह मानो वे पलकहीन आंखें निरंतर रूप से त्रैलोक्य को शीतलता प्रदान करने वाले चैतन्य रूपी जल का आश्रय ग्रहण करके उसी की ओर टकटकी लगाए अविच्छिन्न भाव से देख रही है सभी भक्तों ने एक साथ हरिध्वनि की महाप्रभु उनके प्राणहीन कलेवर को अपनी गोद में उठाकर जोरों के साथ नृत्य करने लगे सभी भक्त रुदन करते हुए हरिबोल हरिबोल की हृदय विदारक ध्वनि से मानो आकाश के हृदय के भी टुकड़े टुकड़े करने लगे उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक था जहां श्री चैतन्य हरिदास के प्राणहीन शरीर को गोदी में लेकर रोते रोते नृत्य कर रहे हों वहां अन्य भक्तों की क्या दशा हुई होगी इसका पाठक ही अनुमान लगा सकते हैं उसका कथन करना हमारी शक्ति के बाहर की बात है इस प्रकार बड़ी देर तक भक्तों के सहित प्रभु कीर्तन करते रहे अनंतर से जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र मंगाया गया उसके उससे उनके शरीर को लपेटकर उनका बड़ा भारी विमान बनाया गया सुंदर कलाबे की डोरियों से कसकर उनका शरीर विमान पर रखा गया सैकड़ों भक्त खोल करताल झांझ मृदंग और शंख घड़ियाल तथा घंटा बजाते हुए विमान के आगे आगे चलने लगे सभी भक्त बारी बारी से हरिदास जी के विमान में कंधा लगाते थे महाप्रभु सबसे आगे विवाह के सामने अपना उन्मत्त नृत्य करते जाते थे वे हरिदास की गुणवाल गुणावली का निरंतर गान कर रहे थे इस प्रकार खूब धूमधाम के साथ वे हरिदास जी के शव को लेकर समुद्र तट पर पहुँचे समुद्र तट पर पहुँच भक्तों ने हरिदास जी के शरीर को समुद्र जल में स्नान कराया महाप्रभु अश्रु विमोचन करते हुए गदगद कंठ से कहने लगे समुद्र आज से पवित्र हो गया अब यह हरिदास जी के अंग स्पर्श से महातर्थ बन गया यह कहकर आपने हरिदास जी का पादोदक पान किया सभी भक्तों ने हरिदास जी के पादोदक से अपने को कृतकृत्य समझा बालू में एक गड्ढा खोदकर उसमें हरिदास जी के शरीर को समाधिस्थ किया गया क्योंकि वे सन्यासी थे सन्यासी के शरीर की शास्त्रों में ऐसी ही विधि बताई है प्रभु ने अपने हाथों से गड्ढे में बालू दी और उनकी समाधि पर सुंदर सा एक चबूतरा बनाया सभी ने शोक युक्त प्रेम के आवेश में उन्मत्त होकर समाधि के चारों ओर संकीर्तन किया और समुद्र स्नान करके तथा तो हरिदास जी की समाधि की प्रदीक्षिणा करके सभी ने पुरी की ओर प्रस्थान किया पथ में प्रभु हरिदास जी की प्रशंसा करते करते प्रेम में पागलों की भांति प्रलाप करते जाते थे सिंह द्वार पर पहुँच प्रभु रोते रोते अपना अंचल पसार पसार कर दुकानदारों से भिक्षा मांगने लगे वे कहते थे भैया मैं अपने हरिदास का विद्योत्सव मनाऊंगा। मुझे हरिदास के नाम पर भिक्षा दो दुकानदार अपना अपना सभी प्रसाद प्रभु की झोली में डालने लगे तब स्वरूप दामोदर जी ने प्रभु का हाथ पकड़कर कहा प्रभु यह आप क्या कर रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए हम आपके सेवक ही बहुत हैं आपको इसके इस प्रकार मांगते देख हमें दुख हो रहा है आप चलिए जितना भी आप चाहेंगे उतना ही प्रसाद हम लोग मांग मांग कर एकत्रित कर लेंगे इस प्रकार प्रभु को समझा बुझा कर स्वरूप गोस्वामी ने उन्हें स्थान पर भिजवा दिया और आप चार पांच भक्तों को साथ लेकर दुकानों पर महाप्रसाद मांगने चले उस दिन दुकानदारों ने उदारता की हद कर डाली उनके पास जितना भी प्रसाद था सभी दे डाला इतने में ही वाणीनाथ काशी मिश्र आदि बहुत से भक्त मानो प्रसाद लेकर प्रभु के आश्रम पर आ उपस्थित हुए चारों ओर महाप्रसाद का ढेर लग गया जो भी सुनता वही हरिदास जी के विजयोत्सव में सम्मिलित होने के लिए दौड़ा आता इस प्रकार हजारों आदमी वहां एकत्रित हो गए महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सभी को परोसने लगे महाप्रभु का परोसना विचित्र तो होता ही था एक, -एक पत्तल पर चार चार पाँच पाँच आदमियों के योग्य भोजन और तरकारी बात यह है कि लोग सभी को खा जाते थे भक्तों ने आग्रह पूर्वक कहा जब तक महाप्रभु प्रसाद ना पालेंगे तब तक हम में से कोई एक ग्रास भी मुंह में न देगा तब प्रभु ने परोसना बंद कर दिया और आप पूरी तथा भारतीय आदि सन्यासियों के साथ काशी मिश्र के लाए हुए प्रसाद को पाने लगे क्योंकि उस दिन प्रभु का उन्हीं के यहाँ निमंत्रण था महाप्रभु ने सभी भक्तों को खूब आग्रहपूर्वक भोजन कराया सभी ने प्रसाद पा लेने के अनंतर हरिध्वनि के तब प्रभु ऊपर को हाथ उठाकर कहने लगे हरिदास जी का जिसने संग किया जिसने उनके दर्शन किए उनके गड्ढे में बालू दी उनका पादोदक पान किया उनके विजयोत्सव में प्रसाद पाया वह कितार्थ हो गया उसे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्य ही हो जा सकेगी वह अवश्य ही भगवत कृपा का भाजन बन सकेगा यह कहकर प्रभु ने जोरों से हरिदास जी की जय बोली हरदास जी की जय के विशाल घोष से आकाश मंडल गूंजने लगा हरिहरि ध्वनि के साथ हरदास जी का विद्योत्सव समाप्त हुआ श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ जी के रास्ते में समुद्र तीर पर अब भी हरिदास जी की सुंदर समाधि बनी है वहाँ पर एक बहुत पुराना बकुल मौल सिर का वृक्ष है उसे सिद्ध बकुल कहते हैं ऐसी प्रसिद्धि है कि हरिदास जी ने दातौन करके उसे गाड़ दिया था उसे से यह वृक्ष हो गया अब भी वहाँ प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी के दिवस हरिदास जी का विजयोत्सव मनाया जाता है उन महामना हरिदास जी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके इस विजयोत्सव प्रसंग को समाप्त करते हैं